अमित जी ने पूछा है भोपाल से, उनका भी गलती से संबंधित सवाल है है कि कि हमेशा गलती गलती गलती होने के बाद ही क्यों समझ में आता है कि गलती हो गई? देखिए को कभी भी समझा ही नहीं जा सकता है। <laughs> टीकने की गलती समझ में आती है समझना हमेशा सही का होता है गलती के सही की समझ में आ जाने के बाद गलतियों को ठीक से पहचान सकते हैं और उनसे बच सकते हैं ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलती करने के बाद आपको पता चले गलती करने के पहले पता चले इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा आप उतने के आसपास ही घूम रहे हैं एक बार सही समझ में आ जाए तो हम गलतियों से बच सकते हैं आज तक हम लोग गलतियों से बच नहीं पाए हैं इसी का प्रमाण है कि धरती बीमार हो गई और माना जाती पूरी असुरक्षित हो गई कितने दिन और जिएगी ये भय हमारे सामने अभी एक कांटा बन के सामने खड़ा ही हुआ है उसका मूल कारण इतना ही है कि हम सही को समझे नहीं सही का मतलब मानव को किस प्रकार से मानव के साथ और धरती के साथ जीने का क्या शौर क्या तमीज़ क्या तरीका होना चाहिए वो उसी को हम यहाँ सही कह रहे हैं यदि वो चीज़ समझ में नहीं आई तो कहीं कही ना कहीं कितना भी आप गलतियों की पहचान करते रहो उससे आप सही गलतियों से बच नहीं सकते पूरा अखबार पूरा टीवी आज गलतियों के बहुत सारी व्याख्या करता है क्या ऐसे कोई भी एक आदमी धरती पर कोई एक आदमी भी गलती से बच पाया नहीं